पौलत्स अग्नि और ऋणमोचन नामक तीर्थों का महात्म्य ब्रह्मा जी कहते हैं उसके आगे पौलत्स तीर्थ है जो मनुष्य को सब प्रकार के सिद्ध देने वाला है मैं उसके प्रभाव का वर्णन करता हूं वह छीने हुए राज्य की भी प्राप्ति कराता है विश्वामुनि के ज्येष्ठ पुत्र कुबेर जो रिद्धि सिद्धि से संपन्न और उत्तर दिशा के स्वामी हैं पहले लंका के राजा थे उनके सौतेले भाई रावण कुंभकरण और विभीषण बड़े बलवान थे यद्यपि वे भी विश्वा के ही पुत्र थे तथापि राक्षस पुत्री कैकसी के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण राक्षस कहलाते थे वे तीनों भाई तपस्या करने के लिए वन में गए वहां उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की और मुझसे वरदान प्राप्त किया तदंतर अपने मामा मारीच के तथा नाना और माता के कहने से रावण ने कुबेर से लंका की राजधानी अपने लिए मांगी इस बात को लेकर दोनों भाइयों में भारी शत्रुता हो गई फिर तो देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध हुआ रावण ने अपने बड़े भाई कुबेर को युद्ध में हराकर पुष्पक विमान और लंकापुरी पर अधिकार जमा लिया और तीनों लोकों में घोषणा करा दी कि जो मेरे भाई को आश्रय देगा वह मेरे हाथ से मारा जाएगा कुबेर को कहीं आश्रय ना मिला तब वे अपने पितामह पुलत्स्य के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बोले मेरे दुष्ट भाता ने मुझे लंका से निकाल दिया बताइए अब मैं क्या करूं अब मेरे लिए दैव्य आत्मा तीर्थ ही आश्रय आशरण है पौत्र की यह सुनकर पुलत्स्य जी कहा बेटा तुम गौतमी गंगा में जाकर भगवान शंकर की स्तुति करो वहां गंगा के जल में रावण का प्रवेश नहीं हो सकता अतः मेरे साथ वहां चलकर कल्याणमई सिद्ध प्राप्त करो कुबेर ने बहुत अच्छा कह कर उनकी आज्ञा स्वीकार की और पत्नी पिता माता तथा वृद्ध महर्षि पुलत्स्य के साथ गौतमी गंगा के तट पर गए वहां गंगा में स्नान करके पवित्र हो कुबेर भोग मोक्ष के दाता देव देवेश्वर भगवान शिव की स्तुति करने लगे शंभो आप ही इस चराचर जगत के स्वामी हैं दूसरा कोई नहीं जो लोग आपकी भी अभेदना करके मोहवश दृष्टता करते हैं वे शोक के ही योग्य हैं आप अपनी आठ मूर्तियों द्वारा संपूर्ण जगत का भरण पोषण करते हैं आपकी आज्ञा से ही सब लोग चेष्टा करते हैं तथापि विद्वान पुरुष ही आपकी महिमा को कुछ-कुछ जान पाते हैं अज्ञानी पुरुष आप पुरातन प्रभु को कभी नहीं जान सकता एक दिन जगदम्बा पार्वती ने अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाकर रख दिया और परिहास में आपसे कहा देव यह आपका शूरवीर पुत्र है उस पर आपकी कृपा दृष्टि हुई और का राजा गणेश बन गया अहो महेश्वर की दृष्टि का कितना अद्भुत प्रभाव है जब कामदेव भस्म हो गया और रति उसके लिए विलाप करने लगी तब दयामयी माता पार्वती ने आंसू बहाते हुए आपकी ओर देखा भगवन इन बेचारों का दाम्पत्य सुख छिन गया तब आपने उस पर भी कृपा की कामदेव मनोभव हो गया और रति की मनोभूमि में प्रकट हो गया इस प्रकार उमा सहित महादेव जी की कृपा से रति ने पूर्ण सौभाग्य प्राप्त किया इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर कुबेर के सामने प्रकट हुए उन्होंने वर मांगने के लिए कहा किंतु हर्षातिरेक के कारण कुबेर के मुख से कोई बात नहीं निकली इसी समय आकाशवाणी हुई उसने मानो पुलत्स्य विश्वा और गोबीर के हार्दिक अभिप्राय को जानकर यह कल्याणमय वचन कहा भगवान ये लोग धन का प्रभुत्व प्राप्त करना चाहते हैं इनके लिए भविष्य भूत सा बन जाए जिस वस्तु को ये किसी के लिए देना चाहें वह दी हुई के समान हो जाए तथा जो वस्तु ये स्वयं प्राप्त करना चाहें वह पहले ही इनके सामने प्रस्तुत हो जाए ये भगवान शंकर की आराधना करके इस बात की अभिलाषा रखते हैं कि हमारे शत्रु परास्त हों दुख दूर हो जाए दिक्पाल का पद प्राप्त हो धन का प्रभुत्व मिले अपरिमित दान शक्ति हो साथ ही स्त्री और पुत्र का सुख भी बना रहे कुबेर ने वह आकाशवाणी सुनकर त्रिशूलधारी भगवान शंकर से कहा देव ऐसा ही हो तथास्तु कहकर शिव ने उस दैवी वाणी का अनुमोदन किया इस प्रकार पुलत्स्य विश्ववा और कुबेर का वरदान से अभिनंदन करके भगवान शिव अंतरधान हो गए तब से उस तीर्थ के तीन नाम पड़े पौलस्य तीर्थ धनद तीर्थ और वैश्रवस तीर्थ वह समस्त कामनाओं को देने वाला शुभ तीर्थ है वहां स्नान आदि जो कुछ भी पुण्य कर्म किया जाता है वह अधिक पुण्यदायक होता है पावलस्य तीर्थ के बाद अग्नि तीर्थ है वह सब यज्ञों का फल देने वाला और समस्त विघ्नों को शांत करने वाला है उस तीर्थ का फल सुनो अग्नि के भाई जात वेदा हैं जो देवताओं के पास हविष्य पहुंचाया करते हैं एक दिन की बात है गोदावरी के ऋषियों के मंडप में यग्य हो रहा था अगने के जात वेदा देवताओं के वहन कर रहे थे उसी समय द्वितीय के बलवान पुत्र मधु ने प्रधान प्रधान ऋषियों और देवताओं के देखते-देखते जातवेदा को मार डाला उनके मरने पर देवताओं को हविष्य मिलना बंद हो गया इधर अपने प्रिय भाई जातवेदा के मारे जाने से अग्नि को बड़ा क्रोध हुआ वे गौतमी गंगा के जल में समा गए अग्नि के जल में प्रवेश करने पर देवता और मनुष्य जीवन का त्याग करने लगे क्योंकि अग्नि ही उनका जीवन है अग्निदेव जहां जल में प्रविष्ट हुए थे उस स्थान पर संपूर्ण देवता ऋषि और पितर आए और यह सोचकर कि बिना अग्नि के हम जीवित नहीं रह सकते उनकी स्तुति करने लगे इतने में ही जल के भीतर उन्हें अग्निका दर्शन हुआ उन्हें देखकर देवता बोले अग्ने आप हविष्य के द्वारा देवताओं को कव्य साध से पितरों को तथा अन्न को पहचाने और बीज को गलाने आदि के द्वारा मनुष्य को जीवित कीजिए अज्ञ ने उत्तर दिया मेरा छोटा भाई जो इस कार्य में समर्थ था चला गया आप लोगों का काम करने में जात वेधा की जो गति हुई वह मेरी भी हो सकती है अतः मुझे आप लोगों के कार्य साधन मे उत्साह नहीं है तब देवताओं और ऋषियों ने सब प्रकार से अग्नि की प्रार्थना करते हुए कहा हब देवाहन हम लोग आपको आयु कर्म करने में उत्साह और सर्वत्र व्यापक होने की शक्ति देते हैं साथ ही प्रयाज और अनुयाज भी देंगे देवताओं के आप ही श्रेष्ठ मुख होंगे पहली आहूतियां आपको ही मिलेंगी आप जो द्रव्य हमें देंगे वही हम भोजन करेंगे इस आश्वासन से अग्निदेव प्रसन्न हुए उन्हें इस लोक और परलोक में व्यापक रहने की शक्ति प्राप्त हुई वे सर्वत्र निर्भय हो गए जातवेदा बृहद भान सप्तार्ची नील लोहित जलगर्भ समीगर्भ और यज्ञगर्भ इन नामों से उन्हें का बोध होने लगा देवताओं ने agni को जल से निकाला और जात वेधा और अग्नि दोनों के पद पर उनका अभिषेक किया कार्य सिद्ध होने पर देवता भी अपने-अपने स्थान को चले गए तभी से वह स्थान वहन तीर्थ कहलाता है वहां 700 उत्तम तीर्थों का निवास है जो जितात्मा पुरुष उस तीर्थ में स्नान और दान करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का पूरा फल प्राप्त होता है वही देव तीर्थ अग्नि तीर्थ और जातवेदस तीर्थ भी है अग्नि द्वारा स्थापित अनेक वर्णों के शिव लिंग का भी वहां दर्शन होता है उसके दर्शन से सब यज्ञों का फल प्राप्त होता है उसके बाद ऋणमोचन नामक तीर्थ है जिसके महत्व को वेदवेता पुरुष जानते हैं नारद मैं उसके स्वरूप को मन लगाकर का But to